थानुमान प्रमाण निरूपणम अनुमान प्रमाण का निरूपण आरंभ होता है लिंग परामर्श हो लिंग परामर्श का दूसरा नाम अनुमान ये नहीं अनुमत तद जिसके द्वारा अनुमिति की जाती है उसका नाम अनुमान है मान अनुमिति का जो कारण, है अनुमितिकरणम अनुम। अनुमान कारण कौन है लिंग परामर्श अनुमित है, अतः लिंग परामर्श अनुमान लिंग परामर्श के द्वारा ही अनुमिति करते हैं इसलिए लिंग परामर्श को ही अनुमान मानना चाहिए कहना चाहिए पक्ष धूमादि ज्ञान और वा लिंग परामर्श और कुछ नहीं है धूम आदि का ज्ञान कहीं दूसरा नाम लिंग परामर्श मानना चाहिए क्योंकि अनुमति प्रति अनुमिति के प्रति धूमाधि ज्ञान ही कर्ण होने से अग्नि आदि ज्ञानम अनुमिति और अग्नि का जो ज्ञान हुआ मान करके वो अनुमिति है तत्कर्णम ऐसे अनुमिति का जो करण है वो धूम आदि ज्ञान एवं धूमाधि ज्ञान ही है या कुछ कुछ बड़ा राशिपूर्ण बातें जो जानने योग्य है इसका नाम अनुमान क्यों कहते हैं अनुमान अनुमने पश्चात किसके पश्चात प्रत्यक्ष और आगम के पश्चात प्रत्यक्ष और आगम शब्द प्रमाण के पश्चात ऐसा समझना शब्द और प्रत्यक्ष इनके पश्चात होने वाला यह मिति मानम के बाद होने वाला वाले ज्ञान इसलिए इसका नाम अनुमानम कहते कहते हैं। अनु अनु इच्छा, अनु इच्छा, भी इसका एक नाम। मतलब वाली इच्छा, ज्ञान। कहतेक्षा न्यायशास्त्र की प्रवृत्ति अनवीक्षा के द्वारा ही होती है न्यायशास्त्र सामान्य रूप इसकी प्रवृत्ति मूल रूप से अनुमान के द्वारा ही होती है अनवीक्षा मैंने अनुमान के द्वारा ही न्याय शासनिक प्रवृत्ति होती है इसीलिए कुछ लोग अनवीक्षा को ही न्याय कर रहे इसके अधीन होने से अतएव जो अनुमान है जो की विद्या है अनुमिति विद्या है प्रत्येक आगम की विरुद्ध होता है तो उसको हम क्या कहेंगे इसलिए न्यायाभास जो कोई भी अनुमान प्रत्यक्ष के विरुद्ध या आगम के विरुद्ध हो वह अनुमान न्यायाभास का जाएगा अनुमाना भाषा यह समझना है एक बात और थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से इन्होंने तच्छ धूमादि ज्ञानम कह दिया और पहले लिंग परामर्शो पुलिंग लिंग परामर्शो अनुमानम कर अनुमानम क्या है नपुंसकलिंग लिंग परामर्श पुलिंग कैसे कर रहे हो समान लिंग होना चाहिए और आगे उसी लिंग परामर्श को बता रहे तच्छ से नपुंसकलिंग से पुल्लिंग को नपुंसकलिंग से बता रहे तच्छूमादि ज्ञानम ऐसे कर ऐसे क्यों किया तब्द लिंग परामर्श के जब सूचक है और वो लिंग परामर्श पुल्लिंग है तो तत नहीं होना है चाहिए है ना लेकिन व्यवहार ऐसा हो जाता है शैत्यम यकृत जलस्य शैत्यम ही यथ नपुशली फिर सा जो शैत्य है वही यथ पर सा नहीं होना चाहिए ना थत चाहिए इन प्रकृति के वजह से क्या हो गया अस्त प्रयोग कर रहे शैत्य में यत् प्रकृति जलस्य व जल का स्वभाव है प्रकृति के योग के वजह से क्या हुआ यज्ञ के योग में आना चाहिए तत्वेंगे यज्ञ नद होना चाहिए वहां सायोग कर स्त्री प्रयोग कर गया प्रकृष्ण स्त्रिंग ऐसे क्यों होता है वाक्य व्यवहार में वाक्य प्रयोग करते हैं इस प्रकार से क्यों प्रयोग हो जाता है कारण एक नियम है सामान्य वो नियम देख लो जरूरी सर्वना उद्देश्य अभिधेयो एक आदयती सर्वना उद्देश्यभिधेयो एक आदय परिंग भाजी पर एक हिंदी में शायद नहीं होगा किसी किसी में होगा एक लिंग भाजी भांजी भाक बता भाग, भाग भवंती इस अर्थ यह है सरनाम वाले जो भी शब्द यद है ना सरनाम संज्ञा वाले गण पूरे, उनका नियम यह उद्देश्य और विधेय इनको हमेशा एकत्व बनाकर के कथन करते इसे विधेय जो लिंग होगा उसके समान लिंग चलेगा इसलिए कह दिया, इसीलिए उसके अनुसार लिंग बन गया एकत्व का आपादन करके पर्याय क्रमशः उसी लिंग को ही कही भागी बनते मान तलिंग भागी तलिंग तल तल भाग भाग भवंती इसलिए भांजी भाग भाग भाजी भांजी ऐसे बनता है। इस नियम के आधार पर इन्होंने आदर परिणनी प्रयोग कर दिया है, अब लिंग परामर्श आपने कहा उसे दो शब्द आ रहे हैं लिंग और परामर्श इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है किम पुनर्लिंगम पश्चात परामर्श और उसका परामर्श क्या हो सकता है उच्चते व्याप्ति बलिन गमकं लिंगं। व्याप्ति के बल से अर्थ माने साध्य का बोधक जो होता है उसी का नाम लिंग है हेतु है साधक है गमक है इस पर्यावना है यथा जैसे धुवो अग्निर्गम धुआ जो है अग्नि का लिंग है कैसे समझाइए थोड़ा तथा यत्र तत्र धूम साहचर्य नियमो व्याप्ति जहां धुआं होता है वहां वह अग्नि होती है इस प्रकार का साहचर्य नियम है इसी का नाम व्याप्ति इस व्याप्ति तस्या ग्रहण करने के बाद ही जाकर के व्याप्त धूमो अग्निम गमी तस्यां ग्रीताया, तस्यां ग्रीताया उस व्याप्ति का ग्रहण किए जाने पर ही धूम जो है अग्नि का बोधक हो सकता है तो कहा व्याप्ति अग्नि अनुमापकता व्याप्ति के बल पर धुआं जो है अग्नि का अनुमापक होने के कारण से धूम को हमने कहा वो अग्निर लिंगम धूमो अग्निर्गम धुआ अग्नि का लिंग है ये कहा जाता है साचर्य का अर्थ होता है सह चरती सहचर कब से भाव साहचर साक्षात चलने का जो एक नियम है भाव से क्या करना उसका धर्म विशेष बनना चाहिए सासा चलना उसका भाव मान उसका धर्म बन जाए ऐसा नियम बन जाए उसका नाम ही है। अर्थात क्या साक्षात चलने का नियम होने का मतलब साक्षात चलने के बारे में कभी भी वह भंग ना, वह विचार ना, हो ऐसा एक स्वाभाविक संबंध हो एक स्वाभाविक संबंध है तभी साक्षात चलेंगे बनावटी संबंध होगा और साक्षात नहीं चलेगा कब तक तो चलेगा कुछ दिन तक चलते हैं बाद में सब छोड़ जाते हैं आप लोग देखते हैं जब आप आते हैं नया है, नया है, है, यहां पर क्या होता है मारिया मेरे पास आ जाओ मेरे पास आ जाओ सब अपने अपने पास बुला लेते मेरे कमरा में रहो मेरे कमरा में रहो कितने दिन तक चलता है कुछ दिन के बाद कब भाग जाएगा मेरे से आगे बढ़ रहा है ज्यादा पढ़ रहा है ये कुछ कटपट कर देंगे भगा देंगे ये सब बनावटी संबंध जो होते हैं ना ऐसे ही होते हैं तो कुछ दिन के ही होते स्वाभाविक संबंध होते हैं मरने तक चलेगा मरने तक चलेगा तो इसलिए कहते कि देखो ये जो संबंध कैसा है स्वाभाविक संबंध है। स्वाभाविक संबंध का नाम व्याप्ती अथवा अनौपाधिक संबंध किसी उपाधि को लेकर जो संबंध होता है ना औपाधिक संबंध होता है जो औपाधिक संबंध होता है वो कभी टिकता नहीं जो अनौपाधिक संबंध होता है उसी का नाम स्वाभाविक संबंध है वह सदा टिकाऊ होता और अनौपायिक संबंध का मतलब क्या अविनाभावी संबंध भी इसको कहते हैं, जिसके बिना एक पदार्थ के बिना जब दूसरे पदार्थ रह नहीं सके जिस एक पदार्थ के बिना दूसरा पदार्थ रह ना सके ऐसे दो तो के परस्पर संबंध का नाम व्याप्ति है अविनाभाव है अनौपादिक है स्वाभाविक है ये सब पर्यायवाची है न्याय दर्शन में ये शब्द मिलेंगे आपको कई अग्ना भाव व्याप्ति कह देंगे कई स्वागत संबंधों व्याप्ति कह देंगे अनौपाय संबंधों व्याप्ति कह देंगे साहसल नियमों व्याप्ति कह देंगे सब एक ही अर्थ है और ध्रमादि का जो ज्ञान है वो नहीं परामर्श आपने कहा लेकिन धुमादि का धुमा कौन का से धूमादी का ज्ञान कहते तस्वीर तृतीय उस धूम का जो तीसरा ज्ञान माने धूम के तीन ज्ञान होते हैं धूम का पहला ज्ञान रसोई में हुआ धूम का दूसरा ज्ञान पर्वत में हुआ धूम का तीसरा ज्ञान ही है जब धूम को पर्वत में देखने के बाद में व्याप्ति का स्मरण होगा स्मृति के बाद उस व्याप्ति विशिष्ट पक्षधरमता का जो ज्ञान हुआ वही तीसरे लिंग ज्ञान है वन्य व्याप्य धूमान अयम पर्वत बोल बोल रहे रहे कि नहीं तीसरा वो तीसरा जो धूम ज्ञान हुआ इसी का नाम परामर्श होता ना, है समझा रेगा पहला कौन सा दूसरा कौन सा तीसरा कौन सा तथा तीसरा ज्ञान कह देना तो पहला कौन सा तथा प्रथमम तावत महान भूयो भूयो धूमम पश्यम वन्यम पश्यत महान शादी में बारम्बार धुआ को देखने के साथ साथ वन्य को भी देखते रहता है। ना इस भूय के द्वारा स्वाभाविक स्वाभाविकम संबंधी धूम और अग्नि का बीच में एक स्वाभाविक संबंध को निश्चय कर लेता है और निश्चय कैसा होता है ये धूमहा ऐसे सब समझ कर लिया यह जो निश्चय हुआ इसी का नाम प्रथम धूम ज्ञान थोड़ा और भी ये आगे इन्होंने कह दिया भाई द्वितीय ज्ञान पे नहीं गए उसे पहले बीच में और चर्चा कर रहे हैं ये दिखाने के लिए अनौपारिक संबंध ही व्याप्ति होती है मैंने अग्नि और धूम में जो व्याप्ति कैसे हो गया यदि कोई कह सकता ना यह उपाधि नहीं है ये स्वाभाविक संबंध है कैसे तय हुआ ऐसे निश्चय कर लिया आपने ये स्वाभाविक संबंध है बार बार देखने मात्र से एक की भ्रांति बार बार भी हो जाए तो सत्य हो जाएगा क्या वो एक भ्रांति आपने शिव में चांदी देखा एक दिन और रोज गंगा तट पर रोज वहां चांदी देखने लग जाए क्या वास्तव में चांदी बन जाएगा वो तो फिर आप रोज धुआ और अग्नि को मानस में देखने मात्र से निश्चित कैसे कर लिया निरूपा दिखाए अब वे भी संबंध कैसे निश्चय कर लिया वहां तो प्रत्येवरा रजत का शक्ति में रजता और भ्रांति जो प्रत्यक्ष कहा बात होता है वैसा वहां नहीं हो रहा कहा जैसे दृष्टान दे रहा है यत्र यत्र मैत्री तर तर कर दर्शनम देखो सात बच्चे हुए मैत्रेयी या मैत्री नामक कोई औरत थी उस औरत को बच्चे हुए साथ हुए साथ तो कैसे थे काले थे आपने इसलिए भूयो दर्शन से क्या किया एक बार थोड़ा वह सात साल हुआ होगा सात बच्चे से थोड़े साथ में पैदा हो जाते क्या फिर सात साल लगे होंगे मैंने सात साल में अपने व्याप्ति दिमाग में बैठाया है सात साल में व्याप्ति बनी हर साल देख रहे हैं हर साल देख रहे हैं फिर अगले साल पर फिर देखा चौथे साल देखा सात साल देखा तो व्याप्ति क्या ग्रहण किया यत्र त्र मैत्री इतरे तुम त्याम तुम ग्रहण किया क्या सच हो गया आत्मा गोरा पैदा हो गया कहां गया सात साल की व्याप्ति पता उस प्रत्यक्ष तो था <laughs> प्रत्यक्ष तो देख रहे थे चलो आप नहीं देख रहे सब जान रही है बात सात काले आठवां गोरा कृष्ण उल्टा हुआ सात गोरे आठवां काला तत्र तत्र पी थी भूयो दर्शनम समान अवके भूयो दर्शन समान रूप से जैसा आपने सात साल मान लो देख लिया धू और अग्नि को महानस में वैसे भी सात साल देखा मैं हर साल जो पैदा हो रहे है, काला ही पैदा हो रहा समानम अवगम्य थे तथा मैत्री तत्व श्यामत न स्वभाविक का संबंध क्यों आठवें में वे विचार हो गया आठवें में बिगड़ गया मामला वो गोरा पैदा हो गया है आठवें के समय और उसके पति ने खूब पैसा ऐसा कमा लिया वो अमीर हो गया होगा अब उसको इसलिए ज्यादा केवल शाक वक जंगली पत्ते की सब्जी के खाने की जरूरत नहीं पड़ी बढ़िया दूध मरिया मलाई वाले मरी होगा चक्का चक्का खाई होगी तो गरव गरव पैदा हो गया किंतु औपाधिक शाकाहारी अन्न परिणाम विद्यमान क्योंकि शाकाहारी अन्न का जो परिणाम है वो उपाधि उन साथो में क्या था वो ज्यादा शाकाहारी खाती थी जिसमें आयरन ज्यादा हो ऐसे सब्जियां खाने से बच्चा काला हो जाता है गर्भावस्था में ज्यादा आयरन के सामान खा लेंगे ना जिससे हरी सब्जियां वगैरह आयरन ज्यादा होते हैं पालक बिल्कुल आयरन इतना होता है दानते पकड़ लेते सीधा पालक खाओ आयरन बहुत होता है ऐसे जो खाते तो बच्चा काला हो जाता है सामले शाम, रंग का खट्टा ज्यादा खाओ इमली ज्यादा खाओ काले हो जाएंगे श्यामला श्यामला हो जाता है सामान्य बात है अब बाकी तो पुण्य की कोई कोरा हो जाए तो क्या खा ये <laughs> तो कुछ बात है सामान्य बात है यत्र यत्र जन्य विशिष्ट श्यामतम आएगा कि नहीं आएगा तरह मित्र तम में ही घटेगा उपाधि विशेष केवल श्याम व्याप्ति बनेगा नहीं परिणाम प्रयोजक भाव नहीं बन सकता किंतु शाकाद अन्य परिणति भेद प्रयोजक शाकादी अन्न का जो परिणति भेद है यही प्रयोजक मानना पड़ेगा और प्रयोजक के योग क्या होता है उपाधि प्रयोजक का दूसरा नाम उपाधि है वास्तव में जो साधि को सिद्ध करने वाला मुख्य जो हेतु होता है उसी को प्रयोजक कहा जाएगा वही वास्तव में उपाधि है जिसको आप हेतु तो मान रहे वो हेतु तो वास्तव में प्रयोजक मैंने शादी को सिद्ध करने में समर्थ नहीं है आपने अष्टमा पुत्र श्यामा हा। आपने कहा आठवा पुत्र कैसा है श्यामला है क्यों सात साल की व्याप्ति थी आठवें भी बिना अध्यक्ष आप बोल दो अष्टमी श्याम आठवा पैदा हो सात काले पैदा तो आठवा भी काला ही होगा हो। उसी औरत बच्चा मैत्री जब जिसने देखा उसने नहीं नहीं वो साथ में शाक पाक ज्यादा खा गई थी अब वो कई को खूब दूध मलय खाने को मिल गया अब तो गोरा गोरा पैदा हो गया इसे तुम्हारे हितु मैत्री ने तुम्हें शाक पाक जन्य उपाधि अच्छा शाक पाक जनित्व ही वास्तव में श्यामत्व का कारण है साधक श्यामत जो साध्य है उसका साधक कौन है प्रयोजक कौन है वास्तव में शाख पाक है न की मैत्रित ने गोरे में भी मैत्री है श्यामले में भी है वो प्रयोजक तो हो नहीं सकता प्रयोजक मैत्रित ने प्रयोजक शाक पाक जनव ही है श्यामत का अत्र शाख पाक जन्यत्म तथा श्याम ही बन सकता है ये तरह मैत्रित ने नहीं हो सकता जैसे में उपाधि हमको मिल रहा है वैसे धूम और अग्नि को लेकर व्याप्ति बनाओगे उसमें नहीं मिलेगा किंतु उल्टा अग्नि और धूम को लेकर व्याप्ति बनाओगे तो आर्जन से उपाधि मिल जाएगा या नहीं या उल्टा कर दो ये तिर अग्नि है धुआं कह दो तो आर्जन से उपाधि मिल जाएगा अग्नि धुआं का साधक नहीं हो सकता है धुआं जैसे अग्नि का साधक है वैसे अग्नि धुआं का साधक नहीं हो सकता यदि विपरीत कर दोगे तो उपाधि आ जाएगा कोई कह रहा है क्या आगे नच नग्न संबंध कश्चित उपाधि और धूम और अग्नि का संबंध में कहीं कोई उपाधि नहीं है यदि कोई तो नहीं वहां भी है अस्तित्व योग्य अयोग्य वाह बताओ योग्य उपाधि है ये अयोग्य उपाधि है अयोग्य से जंकी तुम असत्यता है योग्य से अनुल्ध मान अयोग्य की शंका भी यह हो सकती और योग्य की उपलब्धि नहीं हो रही है अतवा उपाधि नहीं, नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि जहां होगी ये उपाधि ते वहां उपलब्ध होना चाहिए अयथा अग्निर धुम संबंध जैसे अग्नि रूपित धूमे लाना चाहोगे तो आर्द योगाधि हिंसा तो सि अधर्म साधन न संबंध सा है निश्चित उपाधि मैत्री तबंध है साधिया है यदि कहीं योग्य उपाधि है तो निश्चित तो उपलब्ध होगी और यह धुआं और अग्नि संबंध में कहीं भी ऐसा उपलब्ध नहीं हो रही है अतः कोई योग्य उपाधि है करके नहीं कहा जा सकता अतएव धुआं अग्नि का संबंध को निरुपाधि संबंध कहा जाएगा ना अत स्वाभाविक समय सिद्ध हुआ इतुमह इसमें थोड़ा और विषय विषय विशद कर लिया जाए तो व्याप्ति व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान का नाम ही परामर्श होता है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान अथवा व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट अवगाहिक ज्ञान भी कहा जाएगा व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट एवगा ज्ञान ऐसे भी कहीं कहीं पर लिखा जाता है कहीं कहीं पर लिंग से तृतीय ज्ञान परामर्शे भी कहा देते हैं परामर्श तीन प्रकार का लक्षण हो सकता है और विचार होता उपाधि को लेकर के उपाधि का लक्षण क्या साधि व्यापक सती साधन अव्यापक उपाधि यह आपको तो अच्छी से मालूम है निश्चितोपाधि और संकितोपाधि नाम से दो प्रकार उपाधि होता है निश्चितोपाधि और संकितोपाधि निश्चितोपाधि का दृष्टांत यहां जो तीन दिया ना तीन में से निश्चितोपाधि का दृष्टांत जो आपका जो प्रथम आपका जो ग्रहण किया था इन्होंने निश्चितोपाधि जो ग्रहण आपने कहा किया अग्नि और धूम को लेकर आर्वन संयोग प्रत्यक्ष हो रहा है प्रत्यक्ष मालूम हो रहा है अग्नि रुमक कहोगे जहा होगा वही धुआं होता है अत अग्नि में वहां धुआं नहीं है क्योंकि निश्चित उपाय आगम सिद्ध हो जाए जैसे हिंसात्म किसने कहा यित्र हिंसात्म तरह अधर्मोत्तम ऐसा वैद्य के यज्ञ में भी यदि हिंसा है वो भी अधर्मजनक है ऐसे भी कोई कहता है वह निषि उपाय है निश्चित हिंसा ही अधर्मजनक होता है वेद होने से वह अधर्मजनक नहीं है वो निश्चित नहीं है ना है, अतः नाजनक नहीं है ये उपाधि ऐसे में क्या आया हूं निश्चित उपाधि कहा जाएगा और यह प्रत्यक्ष और आगम से निश्चित नहीं होता प्रत्यक्ष और आगम से निश्चित नहीं हुआ केवल आपने अनुमान कर ले शायद ये इस बार औरत ने जो है ज्यादा दूध मलाई मक्खन खूब खा पी ली होगी ये तो आपका तो अनुमान ही तो है ना क्या पता क्या खाई नहीं खाई और गोरा पैदा हो गया उसका क्या प्रमाण है क्या खाई थी क्या नहीं खाई थी पहले वो ज्यादा पालक वगैरह सात साल के हर साल के बच्चे में हर बच्चा पैदा होने में सागी खाती रही और दूध पी गई ये क्या पता शंकित है, है। ऐसे करने हम उपाय जो देंगे जन्य जो रहे हैं कहाकित उपाधि कहा जाता है दो ही प्रकार के उपाधि हो सकती है और धुआं और अग्नि के संबंध के कहा इसलिए संकित उपाधि हो नहीं सकती योग्य उपाधि होते हैं ज्यादातर वो निश्चित उपाधि उपा करते हैं ये उपाधिता है अग्नि और धुआं के बीच में आर से योग को भी माना गया यित्रग्नि धुमक वायुक में विचरित हो रहा है है धुआं नहीं है कारण क्या है सोचा आपने तो आर्व का संयोग हमेशा प्रयोजक होता है है का? आर्वयोग तो स्पष्ट समझ चुके हैं अब इसे अगले दृष्टान में जाइए हिंसा हिंसात्व अधर्म साधन आपने का यम तरह ते यित बना दिया यज्ञ में जो हिंसा हो रही है वो क्या है अधर्म को पैदा करती है क्यों हिंसा होने से कृतु बाह्य हिंसा दृष्टान बना लिया तो पर कहा कि नहीं नहीं निषिधत्व उपाधि निषिद्धत्व उपाधि हम मेरे मैंने हिंसात्व मात्र अधर्म का जनक नहीं है निषिध हिंसा हो तो अधर्म को पैदा करेगा वित हिंसा अधर्म जनक नहीं माना जाएगा धर्म का ही जनक पुण्य का ही जनक माना जाएगा हिंसा हिंसात्व से अधर्म सागरत्व से संबंध है निषिद्धत्व उपाधि है इसे जहा जहां निषिद्धत्व वही अधर्म जनगत वास्तव में तो व्यक्ति ठीक नहीं है, किंतु मानते हैं उपाधि भी कहते हैं और मैत्र तंत्र के मैत्र मैत्री व्याप्ति ठीक नहीं है क्योंकि शाक पाका विजनित्व विशिष्ट मैत्री तनित्व जहां जहां पर वहीं वहीं पर देखने को मिला क्योंकि अष्टम पुत्र में केवल मैत्री तनित्व है लेकिन नहीं है तो निश्चितोपाधि और संयुक्तोपाधि प्रत्यक्ष और आगम शाक्त वचन के हैं उसके दर्शित होता है नचम धूमस्य अग्नि साह्य सिद्ध उपाधि दृष्टि धूम का अग्नि के तथा शरीर में कोई उपाधि वास्तव में, तो को तो तो में, में नहीं है नहीं है। यदि यदि होता तथो अध्य हम लोगों का अनुभव में आना चाहिए दिखाई देना चाहिए तथा दर्शनाभाव नास्ती तर्शनाभाव नास्ति। इन ऐसा हमें कहीं दिखता नहीं है इसलिए वास्तव में कोई उपाधि वास्तव में नहीं है प्रत्यक्ष होता तो हम लोग को दिखाई देना चाहिए यदि तथो अधित तथो दर्शनाभाव नास्ति इसे दर्शन न होने से वह नहीं दिखाई यदि तर्क सहकार तर्क मेरे पास है क्या तर्क है यदि होता तो हमें अवश्य दिखाई देता उपाधि तथो दर्शनाभाव है जिसे दर्शन नहीं हो रहा कोई उपाधि का इसलिए हम कहते उपाधि नहीं है एक आशता किसी को तर्क इस तर्क सहकारिना अनुपल शासना तर्क के सहयोगी रूपा हेतु के सहयोग से एव द्वारा यमने क्या किया उपादि के अभाव का निश्चय कर लिया तथा उपाध्य भाव ग्रहण जनित संस्कार सहकृत साचर्य ग्रहेण प्रत्यक्षे नूमाग्न और व्याप्तिर अवधार्य के द्वारा उपाधि अभाव उपाधि के अभाव के ग्रहण से जनित जो संस्कार है उस संस्कार के सहयोग से हम जो साक्षर के, के द्वारा जो प्रत्यक्ष के द्वारा जो धूम और अग्नि का व्याप्ति ग्रहण किए थे उस व्याप्ति को निरुपाधिक उपाधि रहित ऐसा हमने स्वीकार लिया अवधारित न धूम आग्नि हो स्वाभाविक एवं सम्बन्धो न तो उपाधि इसीलिए धूम और अग्नि का बीच में स्वाभाविक संबंध ही है औपाधिक नहीं है यह हम निश्चित गलिया लिया दश संबंध हो व्याप्ति और जो स्वाभाविक संबंध है उसी का नाम व्याप्ति होता है समझ में आ गया ना कैसे निश्चय होता है उपाधि नहीं तर्क सहकृत होना चाहिए यदि अत्र उपलब्धि यदि अत्र भविष्य तभी उपलब्धि ऐसे यदि अत्र तरी या क्ष उपलब्ध ऐसा हमें कहना पड़ेगा ये तो अत्र न उपलब्ध अतव अत्र उपाधि ना इस प्रकार का तर्क की सहायता से ही हमेशा उपाधि के का निश्चय किया जाता है नहीं तो उपाधि की शज्ञा करेगा तो आप लोग जैसे चुप होना पड़े जवाब नहीं कि तर्क का ज्ञान नहीं तर्क यदि उपाधि होता तो हमें जरूर दिखाई देता अतः जिसल हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए यहां नहीं है ये कहना पड़ेगा जिसमें नहीं है इसलिए आप संबंध को हम स्वाभाविक संबंध मानेंगे निरपादिक मैंने अनौपादिक संबंध मानेंगे उस अनौपादिक जो स्वाभाविक संबंध है उसी व्याप्ति होने से धूम और अग्नि का विषय जो व्याप्ति है वह निर्दोष साबित हुआ तारस व्याप्ति विशेष हेतु ज्ञान का नाम ही कराम इसके और ले जा रहे हैं ना तद धूम धूमि और व्याप्त आम आधार पर न्याय के आधार पर इस प्रकार से व्यविचार आदर्शन सहकृत न्याय के यहाँ पर का है सहकृत जो भूयो साह दर्शन से धूम और अग्नि का व्याप्ति ग्रहण किए जाने पर मानस यदूम ज्ञानम तथम मानस जो धूम वही प्रथम धूम समझो और उसके बाद पर्वतादो पक्ष धूमज्ञानम तीय तो पर्वता पक्ष में जो धूम ज्ञान हुआ है वह दूसरा है तथा पूर्व और व्याप्तिम के स्मृत्वा जैसे पर्वत में पक्ष में धूमज्ञान हुआ उसके बाद तुरंत क्या होता है पूर्व पूर्वगृत जो धूम और अग्नि का व्याप्ति है उसका स्मरण हुआ क्या स्मरण हुआ ये धूम तत्र अग्नि रीति पर्वते पुनर्धूम पराम तब क्या करेंगे उस मृत्यु को साथ में उसी पर्वत में उस धूम का परामर्श करेंगे क्या परामर्श होगा अस्त्य पर पर्वते वनी व्याप्त धुमा इस पर्वत में वन्नी के द्वारा व्याप्त धुआं होने से आगे अनुमति क्या होगी वन्नी व्याप्त धुआं होने से यह पर्वत वी वाला है धूम ज्ञानम तृतीयम वाह प्रकार के धूम है ही क्या है तीसरा ज्ञान है समझो तीद धुम ज्ञानम तृतीया